दोहावली सज्जन और दुर्जन की परीक्षा के भिन्न भिन्न प्रकार बिरुचि परखिय राख परखिय मंद बो सत उदी हर सबावत चंद संतों की परख तो हमारी रुचि के बिना ही हो जाती है अर्थात उनके सरल पवित्र स्वभाव से और उनकी कपा से हमारे बिना ही प्रयत्न उनका परिचय मिल जाता है परंतु दुष्ट मनुष्य की परीक्षा कुछ दिन पास रखकर करनी पड़ती है सहज ही उसके कपट को पहचानना कठिन होता है बड़वानल समुद्र में बहुत दिन रहने के बाद समुद्र के जल को सोखता है परंतु चंद्रमा दर्शन देते ही समुद्र के हर्ष को बढ़ाता है नीच पुरुष की नीचता प्रभु सन मुख भय निपट बिकराल रवि रुख लख दर्पण फटिक उगिलत ज्वाला जाल मालिक के अनुकूल होने पर नीच मनुष्य अर्थात अभिमान के मारे एकदम भयंकर बन जाते हैं जैसे दर्पण और स्फटिक सूर्य का रूख अपनी तरफ देखकर आग की लपटे उगलने लगते हैं सज्जन की सज्जनता प्रभु समेत सुजन जना होत सुखद सुचार लवन जलधीवन बरसत सुधा सुबारी मालिक के पास रहने से सज्जन पुरुष सबको सुख देने वाले हो जाते हैं इस बात को अच्छी तरह विचार लो बादल का जीवन खारे समुद्र का जल है परंतु वह दूसरों के लिए खारा जल न देकर सुंदर अमृत के समान जल बरसाता है तुलसी पयद समान सब जोश सके रूख तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच मनुष्य रसहीन अर्थात सूखे वृक्षों को तो खेत से उखाड़ फेंकते हैं और रस वाले ऊख को सींचते हैं परंतु बादल जल बरसाकर विष और अमृत दोनों प्रकार के वृक्षों का समान रूप से पोषण करता है बरसे बर शिव स्वरष प्यास तुलसी दो सं को जो जल जरी बादल तो बरसकर समस्त विश्व को प्रसन्न करता है और सबके ताप अर्थात गर्मी दुख और प्यास को हरण करता है तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि उसके जल से जवासा जल जाए तो इसमें बादल का कोई दोष नहीं है अमर दान जा मर मर फिर फिर ले तुलसी जाचक पात के दाते ही दे तुलसीदास जी कहते हैं कि दाता अमर कह रहते हैं उनकी कृति संसार में बनी रहती है और याचक मरते हैं मांगना मरने के तुल्य ही है बार बार मरते हैं और बार बार दान लेते हैं फिर भी वे पापी याचक दाता को सदा दोष ही देते रहते हैं नीच निंदा लख गय चलत भजे स्वान सुखानो हार गज गुण गोल आहार बल महिमा जान गिराड़ हाथी को देखकर कुत्ता सूखे हाड़ को लेकर दौड़ जाता है समझता है कई हाथी इस हाड़ को छीन न ले वह मूर्ख हाथी के गुण मूल्य आहार और बल की महिमा को क्या जाने सज्जन महिमा क निजर गंजन कुत्ते और सियार सिंह का निरादर करे चाहे आदर करे हाथी को पछाड़ने वाले सिंह को इसमें कोई हर्ष या शोक नहीं होता वह कुत्ते सियारों की ओर ताकता ही नहीं दुर्जनों का स्वभाव थे तुलसी जे नर नीच निंद चंद को करन दधीच तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य नीच प्रकृति के हैं वे स्वयं तो द्वार पर खड़े हुए भिक्षुक को कुछ भी नहीं दे सकते परंतु बलि और हरिश्चंद्र की निंदा करते हैं और कहते हैं कि कर्ण और दधीची ने कौन बड़ा काम किया था नीच की निंदा से उत्तम पुरुषों का कुछ नहीं घटता तरल तरंग स्वान सरावग के कहे लघुता लह न गंग तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन श्री गंगा जी की निर्मल और तरल तरंगे भगवान श्री शंकर के मस्तक पर शोभा पाती हैं उन श्री गंगा जी की महिमा में कुत्ते और सरावगियों के कहने से कुछ कमी नहीं हो जाती तुलसी देवल देव को लागे लाख करोड़ काक अभागे हगीह भर्यो महिमा भई की थोर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस देव मंदिर के बनवाने में लाखों करोड़ों रुपए लगे हों उसमें यदि अभागे कौवे ने बीट कर दी तो इससे उस मंदिर की महिमा थोड़ी ही घट गई वह तो ज्यो की त्यों बनी रहती है गुणों का ही मूल्य है दूसरों के आदर अनादर का नहीं निज गुण घटत न नाग नग परख परिहरत कोल तुलसी प्रभु प्रभुभूषण किए गुंजा बढ़े नमोल तुलसीदास जी कहते हैं कि जंगली कोल लोग गजमुक्ता को परख कर फेंक देते हैं इससे उसका गुण घट नहीं जाता इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने गुंजा अर्थात घुजी के घने बनाकर पहने परंतु इससे उनकी कीमत बढ़ नहीं गई श्रेष्ठ पुरुषों की महिमा को कोई नहीं पा सकता रा काबला जाय चाहे चंद्रमा समस्त तारागणों को साथ लेकर और सोलह कलाओं से पूर्ण होकर उदय हो जाए और साथ ही सभी पहाड़ों में आग भी लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती दुष्ट पुरुषों द्वारा की हुई निंदा स्तुति का कोई मूल्य नहीं है भलो कहें अपवाद ते नर जो लोग बिना ही जाने सुने किसी को भला बताने लगते हैं और बिना ही जाने किसी की निंदा करने लगते हैं उन मनुष्यों को उसी मुख से खाने और उसी से मल त्याग करने वाले चमगादड़ समझकर उनके कहने से अपने मन में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए दाह करने वालों का कभी कल्याण नहीं होता पर सुख संपत्ति देख सुनी जड़ बिनु आगे तुलसी तिनके के भागते चले भलाई भाग दूसरे की सुख संपत्ति को देख सुनकर जो मूर्ख मनुष्य बिना ही आग के जलने लगते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके भाग्य से भलाई भाग कर चली जाती है अर्थात उनका कभी भला नहीं होता दूसरों की निंदा करने वालों का मुख काला होता है तुलसी कीरत पर की खोई तिनके लागी है नमरी है धोई तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दूसरों की कृति को मिटाकर अपनी किर्ति चाहते हैं उनके मुख पर ऐसी कालिख लगेगी जो चाहे वे उसे धो धोकर मर जाए कभी नहीं छुटेगी। मिथ्या अभिमान का अभिमान का दुष्परिणाम धर्म तुलसी परिणाम सुंदर शरीर सदगुण पर्याप्त धन बढाई और धर्म में निष्ठा इनके न होने पर भी जिसको मिथ्या अभिमान है तुलसीदास जी कहते हैं उनका जीवन विडम्बना मात्र है अर्थात जीवन काल में उसकी बदनामी ही होती है और उसका परिणाम भी गया बीता अर्थात बुरा ही समझना चाहिए मरने पर भी उसे सदगति नहीं मिलती नीचा बनकर रहना ही श्रेष्ठ है सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभु सब को दूजी और को सुजन सोई, सास ससुर गुरु माता पिता और मालिक इत्यादि होना अर्थात बड़े बनकर हुक्म चलाना और सेवा कराना तो सभी चाहते हैं परंतु जो लोग इनके दूसरी तरफ के अर्थात बहुदामान शिष्य कन्या पुत्र और सेवक बनना अर्थात नीचे पद में रहकर आज्ञा मानना और सेवा करना चाहते हैं वही सज्जन सराहने योग्य है। हैं। हैं। सज्जन स्वाभाविक ही होते पाहन गंडक है दुष्ट लोग बड़े बड़े कष्ट सहकर तब कहीं प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं परंतु सज्जनों को प्रतिष्ठा प्राप्ति में कुछ भी शारीरिक प्लेस नहीं होता जैसे साधारण पत्थर जब गढ़ छूल मूर्ति के रूप में आते हैं तब पूजे जाते हैं परंतु गंडकी नदी के पत्थर सालक ग्राम शिला स्वाभाविक ही पूजनीय होते हैं